गीता तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान तीन मनोचिकित्सा के जनक फ्रायड यद्यपि मनोचिकित्सा के क्षेत्र में फ्रायड की देन बहुत बड़ी है तथापि उन्होंने जो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि लिबिडो सुप्त कामेक्षा ही मनुष्य की हर क्रिया का मूलाधार है उसने व्यक्ति के जीवन में और भी विकृति ला दी जब यह सिद्धांत प्रचारित किया गया कि माताएं जब अपने शिशुओं को स्तन पान कराती है तो उसके मूल में यह प्रसुप्त कामेख्छा ही कार्य कर रही होती है तब फ्रांस में नारियों ने अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया और धीरे धीरे वह हवा विश्व भर में फैल गई फायद की दृष्टि में मनुष्य जो भी काम अच्छा काम करता देखा जाता है उसके मूल में यही लिबिडो होता है वे मनुष्य को मात्र मनोग्रंथियों के एक पुंज के रूप में देखते हैं जिसकी कुंठाएं उनके व्यवहार में प्रकट होती रहती है ये कुंठाएं ही मनोरोग की जन्म देती है और जैसा कि पूर्व में हमने कहा है मनुष्य के 80 प्रतिशत से अधिक रोग उनके मन से संबंधित होते हैं जो अपना प्रभाव शरीर पर डालते हैं पहले चिकित्सक शरीर की को रोगी देखकर शरीर की ही चिकित्सा करता था पर उससे रोग ठीक नहीं होते थे वह फ्रायड की प्रतिभा थी जिसने देखा कि रोग का कारण मन में होने के कारण जब तक मन की चिकित्सा नहीं होगी रोगी ठीक नहीं होगा उन्होंने ऐसे रोगों को मनोवै मनोभौतिक साइकोसमेटिक साम, कहा यह साइकोसैमेटिक शब्द ग्रीक के साइकोसाइक मन और सोमा शरीर को मिलाकर बना है इस प्रकार मनोभौतिक चिकित्सा प्रणाली का जन्म हुआ जिसके मूल में फ्रायड की ही प्रतिभा रही वैसे भारतीय मनोविज्ञान अति प्राचीन काल से मन और शरीर के रोगों के लिए क्रमशः आधी और व्याधि शब्दों का प्रयोग करता रहा है तथापि पश्चिमी मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह एक जबरदस्त क्रांति थी और ऐसा लगने लगा कि फ्लायड मानव मन की विकृतियों को उजागर कर उन्हें दूर कर देंगे 322. फ्रायड के चिंतन की अपूर्णता किंतु यह हुआ नहीं फ्रायड ने मानव मन की विकृतियों को उजागर अवश्य किया पर वे उन्हें दूर करने में समर्थ नहीं हुए उन्होंने मन की छिपी गंदगी को आँखों के सामने लाकर अवश्य रखा पर उस गंदगी को साफ करने का उपाय वे भी नहीं दे पाए यही पश्चिमी मनोविज्ञान की असमर्थता है और उसकी विडंबना भी उसने मनोविश्लेषण मेंटल एनालिसिस का रास्ता तो बताया पर मनोसंश्लेषण मेंटल सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है इसका उपाय वह नहीं बता सका उसने जिन दो जिनको बोतल से बाहर तो निकाल दिया पर यह नहीं सुझा सका कि उसे अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए उसने यह तो बताया कि लिबिडो का वासनाओं के संवेद का समन सप्रेशन और दमन रिप्रेशन ग्रंथियों कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कर हानिकारक और मनोरोग का कारण होता है पर यह नहीं बताया कि यदि मनोरोग के डर से वासनाओं को खुली छूट फ्री एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उससे क्या अन्य प्रकार की कुंठाएं जन्म नहीं लेती मान लीजिए किसी नारी को देख एक पुरुष के मन में काम का संदेह जन्म लेता है अब यदि वह उसे दबा देता है तो मनोरोग का शिकार होता है और यदि इससे बचने के लिए वह काम के अपने इस संवेद को खुली छूट देता है तो क्या समाज उसे उसकी स्वीकृति प्रदान करेगा उस पुरुष तथा उस महिला के परिवारजन उसके इस कृत्य का समर्थन करेंगे क्या पुलिस उसके कृत्य को अनदेखा करेगी क्या वह अपने इस दुष्कृत्य से अपने आस रोग का ही संक्रमण नहीं करेगा